मुण्यूं? इस प्रकार से थाली बनी कटोरी बनी गिलास बने दोनों सब और स्थान स्थान पर ये सब पात्र रख दिए गए सब रख लिए पात्र लोगों ने और रख करके खचित पुष्प पुष्पुष पुष्प बने खिंचित फलई रंगकुर फल शीघ्र भरे दशध बुभुजु कृतभाजना इस प्रकार अब वो सारी थालियां लग गईं, बर्तन लग गए, अब भोजन सामग्री तरसने की बात आई तो बोले भैया काम तो करो देखो भैया अकेले अकेले मत खा रहे न आज तुम बनिए आए हों को तो तुम्हारे सबकी माशाओं ने मालूम क्या क्या बना के दिया होगा तो भो भो भो भो उज्जवल निष्का निष्कासनों को तो भक्सा में थी अरे बोले ये उज्जवल उज्जवल पदक धारण करने वाले मेरे मित्रों अब ये बढ़िया बढ़िया जो तो खाने की चीजें लाए हो तो सीखों से निकालो ऐसो बस अमित भरा आदेश भगवान के और जहाँ पर प्रेम होता है वहां तो मधुर मद, अमृत ही मिलता है वहाँ अपने प्रियतम की प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वाणी में सुधा का अमृत का दिव्य अमृत का अनुभव होता है तो अब कन्हैया ने कह दिया ना कि अपने की तो चिमसी निकालो तो सब सब लोग खोल लिए अपने अपने तो सब खोलने लगे खोल करके और बढ़िया चीज जिसके पास थी। जो थी वो भैया हमारे पास भी बढ़िया चीज है ये हमारे पास बढ़िया चीज है अब वो कंधिया भैया के सामने सब चीजें आ गई तो उन तो खो न तो बड़ी भारी है। आज मैया तो की तैयारी करके भेजी थी कांवर की कांवर भेजे थे आदमी देकर के भाई इनके मैया तो भेजेगी तो पर कंया के साथ सब सखा खाएंगे तो सभी के लिए सामग्री होनी चाहिए और तो फिर ये स्वयं श्री यहां सेवा करने के लिए तैयार स्वयं जो खाद्य की निष्ठात्री देवता वो तैयार तो रुमाल कितनी मैया में बोलो कितनी बन गए कितनी बनकर करके आ गई तो भैया भैया ये कहा अच्छा अब खोलते हैं बोले हम क्यों खोलें तू तुम्हें खोलना भैया हमारा तुम्हारा बोझ हो रही है तो तुम्हें वो खोलो और परसों तो अब के भैया सबके सामने वो खुली अब वो सबका ये अनुभव तो ये है ना कि कन्हैया भैया के सबसे बात हम ही बैठे ये तो दूर बैठा है सामने तो हमारे यही बैठा है ये सामने तो सब किए कि बस अब ये तो सामने बैठा है तो अपनी अपनी चीज निकाल के हुई रख दी वो सामने ही तो उठना ही पड़ा कोई को और तू बोले भैया देख पहले मेरी चीज को खाना बना तू तो उसके को पीछे सभी कह रहे हैं कि पहले हमारी बड़े को खाना उसके उसके पीछे खाना तो कन्हैया ने कहा मैं तेरे सामने तो को बैठाऊंगा मैं तो तेरे पेड़ ही खाऊंगा सभी को कहे और महाराज भोजन प्रारंभ हुआ और उसमें बड़े सुंदर सुंदर ये कौतुक खेल होने लगे अब इनको भोजन करने दी दिया धरियोन वंदे मुकुंद दलायताक्ष वंदित पादपीठम वृंदावनाल न जलधरव चंपकोद्भाषीकरण विकसित मंदहां कनकुचिदुकूल चारुबरसूल कम की निखिल ऋषि विभूषितकनीरदाभाफलाधरोखादरविंदने कृष्णा पदम कि तत्व न जानी कैचि पुष्पल के पल्लवकुरफल श्रीजुस्वीजो कतभाजना सर्वे मिथो दर्शयतास्वोजुचि पृथक हसंत भाषाभ्युर्सेरा बिभ्रज वेणुं जशद पटयो शृंगवेत्रे चे शनकल तत्फला लिंगु स्थन्मे स्वहृदर्मिस्व स्वर्गे लोकेशति युग बाल के भारत वत्सपेश भुंजानी शुच्युता स्त्री दूरंगोता भयसंत्रूचे कृष्ण सही भय मिते हे श्री वत्साहु दरी कुकु गभ्वात्मत्सका विचिवन् भगवान्े कवलोय अंोजन्म जनदर्गत मयाहकर् दृष्टु मंजुमित मदद भी तत्सा तो वत्सा नीतवा नुर्दां दधाख्यवस्था दृष्ट्वा घासुरमोषण गृहवतः प्राप्त परं विस्मय तत्सा दृष्टि दृष्टि पुलिने वत्सपा उने कृष्ण ऋचि काय सम दृष्टान्तर विपने वत्सा पाला विश्वविद सर्व विधि कृतम कृष्ण सहसा जगा अघास को मोक्ष प्रदान करके भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ वन भोजन के उपक्रम में लगे बीच में स्वयं श्याम सुंदर बैठे हैं और उनके चारों ओर मंडल बनाकर सखाओं का समूह बैठा है पंक्तियां लगी हैं पर सबको यही प्रतीत होता है कि मानो श्याम सुंदर हमारे सखा हमारे ही सामने बैठे हैं और हम उनके अत्यंत समीप हैं भोजन की तैयारी हो गई भोजन के पात्र लग गए, कोमल कोमल कमल के पत्र छोटे छोटे पत्ते चटनी वगैरह रखने के लिए नमक रखने के लिए फल सिलाए ये सब वन्य सामग्री ये भोजन के पात्र बने अब वो भोजन शुरू हो गया बड़ा मधुर भाव है कहते हैं कि वो भोजन कैसे कर रहे थे कि हंसते हंसाते हुए मौज के साथ अपनी अपनी रुचि अलग अलग दिखाते कोई हंस देता कोई हंसा देता इस प्रकार भोजन करने लगे तो ये कहते हैं कि वहाँ जितना इस समय आनंद का विस्तार हुआ वैसा आनंद कभी किसी ने देखा नहीं न तो कभी इस प्रकार से स्वयं श्याम सुंदर विश्व बालक बने और न ऐसा सौभाग्य देवताओं को कभी किसी को देखने को प्राप्त हुआ तो भगवान इस समय गोप बालकों के साथ भोजन करने में लगे हैं भोजन करने में लगे हैं तो भोजन में विनोद आरम्भ हुआ माने ये बालकों का भोजन है ना बड़े लोग शिष्ट पुरुष हाथ मुंह धो करके पट्टा लगा करके चौके लगा करके बैठे हैं और शांत होकर के भोजन करें लोन लेकर भोजन करें ये तो बड़े आदमी की बात है यहां तो ब्रज सखाओं के साथ ये ब्रजराज नंदन का भोजन है तो जिसको जो रुचि जिस बच्चे के जो मन में आया उसी प्रकार से वो चेष्टा करता है खा रहा है और देखा ये तो बड़ी मीठी चीज है तो डोरा बंद कर दिया खाना जाके बोले कन्हैया जाती तो चाह को देख तो सही कैसा बढ़िया है कन्हैया के मुंह में दे दिया कन्हैया को तो कोई चीज अच्छी लगी तो ये उठे और इन्होंने उसके मुंह में दे दिया इस प्रकार विनोद आरंभ हुआ एक ने देखा बोले कुछ मजाक करें और तो मिठाई जरा सी तोड़ करके लड्डू उसके अंदर नीम का पत्ता डाल दिया और लड्डू बंद कर दिया तो जा करके चलते मुंह में दे दिया दूसरे के आगे बगल में बैठा था वो समझ गया उसने उसने क्या किया कि बड़ा सुंदर पदार्थ था बना हुआ उसमें मिश्री डालनी चाहिए थी मिश्री अलग थी तो उसने जान करके बहुत नमक उसके अंदर डाल दिए तीसरे तो ने क्या किया जो कि कंकर लेकर के छोड़े चाहिए <laughs> और चटनी में मिला दिए अब ये सब उनके मुंह में देने लगे तो मुँह या तो बिछका दे तब समय सब पोट करके इस प्रकार परस्पर हंसी का घोबारा छूटे बड़ा विनोद एक दूसरे को बुरा लगिया सा विनोद न करें हंसें सब और हंसाए हो गए इस तरह से अब दूसरे की ये मन में आई कि विनोद करें तो उसके पत्थर को खींच लिया अब वो हाथ डालेंगे जैसे तो पत्थर नहीं है <laughs> तो हंसते हैं सत्ताली बजे आके हंसते हैं तीसरा बेचारा सामान रखे हुए था अपने पास उसका सामान उठा के फेंक दिया तो वो जरा उदास होने लगा तो कन्हैया ने कहा कि भैया मेरे पास बहुत सामान ले पोर ले ले तो इस प्रकार सुख का मानो समुद्र वहां पर उमड़ सुख समुद्र में सुख सुखपुर में डूबे हुए सब सखा भोजन करने लगे भई अखिल जगत पालक विश्व नियंत्रता सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर भगवान स्वयं जहां सखा रूप में नित्य वर्तमान है जिनके साथ अपनी भगवत्ता को भुलाकर उनके सुख का क्या ठिकाना है संतो हास्यंतार है सही स्वरा ईश्वर के साथ भगवान के साथ तो भोज भोज भोक्ष तहज कहीं पेय सुख काहन पतन पर धरे जीवत त्रिभुवननाथ पत्थरों पर रखे हुए पत्तों पर रखे हुए पुष्पों पर रखे हुए ये चार प्रकार के भोजन भोज भक्स ले जेय इनको सब भोजन कर रहे और बड़ी हंसी का फवारा छूट रहा है एक दूसरे का विरोध समाता नहीं है और एक दूसरे को हंसाने में ही सबको मजा आ रहा है और ये श्याम सुंदर भी साथ साथ हंसते हैं और उन्हीं के तरह से चेष्टा करते हैं कभी अपने मुंह का उनके मुंह में ले दे लेते हैं कभी उनके मुंह का अपने मुंह में ले लेते हैं तो बड़ी सुंदर वहां पर झांकी है सुखदेव जी ने झांकी का वर्णन किया उस समय के भगवान का ध्यान वर्णन किया रूप का तो बोले विब्रग वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चे वाम कवल तत्फला लिंगुषु तिष्ठ मध्ये सपरसुहृदो हास भी स्वी स्वर्गे लोके निषिज बुबुे यज्ञुगाल के बड़ा सुंदर भगवान का इस समय दर्शन है ये महामरकमणि के समान नील श्याम अंगों में अद्भुत भंगिमा इस समय छाई है पीतांबर पहने हुए हैं माता ने सुंदर पीतांबर पहना दिया अभी इनको पहनना स्वयं तो आता नहीं पर पा... लेकिन पांच वर्ष हो गए और माता ने पहना दिया तो उसने कटी में वस्त्र में तो इन्होंने मुरली को वेणु को खोज रखा है कछौती में खोस लिया और बाई बगल में सींग दबाए हुए सींग और बेत सिंह बजाने के लिए पीड़ित बछड़ों को हांकने के लिए ये दबाए हुए और बाएं हाथ में दही घी मिला हुआ दात का ग्रास है ले लिया है अब उसमें से लेकर धीरे धीरे खा रहे हैं बाएं हाथ में ली और और फिर हाथ दहना भी तो खा लिया नहीं है अंगुलियों के संधियों में अंगुलियों के बीच में ये छोटे छोटे फल छोटा सा बेल नारंगी अदरक फिर अचार ये दबा रखे तो ऐसी विचित्र वेशभूषा योगिंद्र मुनिंद्र की मनोहारिणी ये भगवान की सुंदर सुंदर से सुंदर बाल क्रिया अद्भुत है सारे देवता स्वर्ग के ऊपर से देख देख कर निस्तब्ध हो रहे हैं स्पंदहीन हो रहे हैं और देखते रह जाते हैं इनकी वो पुण्य भोजन लीला चल रही है। ये बात अपने कल हुई थी कि भगवान की इन लीलाओं के वर्णन में कथन में दर्शन में चिंतन में जो लोग शंका संदेह करेंगे अथवा जिन लोगों की दृष्टि में ये माया की वस्तु होगी जिन लोगों के विचार में ये सब तुच्छ चीजें होंगी उनको इसका आनंद नहीं आएगा ये तो बड़ी ऊंची चीज है जहां ऐश्वर्य है वहां कोई खास बात नहीं ऐश्वर्य तो है ही अगर भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठा रहे तो कौन बड़ी बात है जिनके संकल्प में अनंत अनंत विषय विश्वविदृत हैं वो पहाड़ को उठा रहे तो कुल इसमें आश्चर्य नहीं पर उनसे पीड़ा न उठे ये आश्चर्य की बात वो नित्य प्रत नित्य पूर्ण काम भगवान को कभी भूख न लगे इसमें कोई आश्चर्य नहीं पर भूख लगे और बच्चों के साथ इस प्रकार से मिलकर के खेलते हुए हंसते हंसाते हुए जो भोजन करें लालाई ठोकर ये अद्भुत बात है और यही इसी में स्वारस् है अखिल यज्ञ भोगी श्रुति गावें पुण्य परिपूर्ण नाम बतावे सोहरि बाल संग इन आजु जेवत सुख पद संत ने इस प्रकार भोजन कर रहे स्वर्गवासी देवता ये सब देख देख करके चकित हो रहे जिस समय ये अधासुर के अंदर से जब अघासुर की मृत्यु हो गई सिर फट गया तो उसके अंदर से जब वो ज्योति निकली और उस ज्योति को जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर के अंदर समा उसी समय से ब्रह्मा जी को बड़ा कौतूहल हो रहा और वो एक एक चीज बड़ी निष्ठा के साथ देख रहे तो इंदिरा ये देवताओं के विमानों के वहां पर तमाम समूह इकट्ठे हो गए सब देख देख के परम विस्मृत और आनंदित होने लगे विष्णु इस बात का कि कितने बड़े और कितने छोटे हो रहे हैं कितने महान और कितने समय ये नगण्य गोप बालकों के साथ इस प्रकार पीड़ा कर रहे हैं जैसे कोई अज्ञानी बालक खेल रहा हो और आनंद इस बात का है भगवान की बाल लीला देख करके देखो ये कितने प्रेम परवश हैं, कितने ये भक्ता अनुग्रह कातर हैं कितना इनका प्रेममय स्वभाव है ये जो लीलाएं कभी कल्पना में नहीं आती कि भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वात्मा सर्वलोक महेश्वर सर्वित ऐसा कर सकते हैं वे अनंत लीला सुधारिधिक भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार लीला करेंगे ये उनकी कल्पना में नहीं तो भगवान की प्रेमाधीनता समन्वित इस अभूतपूर्व लीला को देख करके सारे देवता विस्मय और आनंद में डूब रहे हैं कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वेदज्ञ जब यज्ञानुष्ठान करते हैं तो वेद मंत्रों के द्वारा सुसंस्कृत विज्ञाग्रभाग को लेकर पुरुष आदि वैदिक शवों का पाठ करते हुए मंत्रों का विधिवत उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान के समर्पण करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष भगवान ग्रहण नहीं करते